गीता, शंकर भाष्य अध्याय अठारा या च कर्मजा सिद्धि उक्ता ज्ञाननिष्ठा लक्षणा तस् फलभूता नैषकर्म सिद्धि ज्ञाननिष्ठा लक्षणा वक्तव्या श्लोक आरभ्य ज्ञाननिष्ठा की योग्यता प्राप्ति रूप जो कर्म जिन सिद्धि कही गई है उसकी फलभूत ज्ञाननिष्ठारूप नैषकर्म सिद्धि भी कही जानी चाहिए इसलिए अगला श्लोक आरंभ किया जाता है असक्तबुद्धि सर्वितागतस्पृह नैष्क सिद्धि पर सन्यासीनाधिग्छति असक्तुद्धि असक्ता संगरहिता बुद्धि अंतकरण यसक्तुद्धि सर्वत्र पुत्र दारादिशु आसक्ति निमित्तेसु जो सर्वत्र असक्त बुद्धि है पुत्र स्त्री आदि जो आसक्ति के स्थान हैं उन सब में जिसका अंतकरण आसक्ति से प्रीति से रहित हो चुका है जितात्मा जितो वशीकृत आत्मा अंतकरण यस स जितात्मा जो जितात्मा है जिसका आत्मा यानी अंतकरण जिता हुआ है अर्थात वस में किया हुआ है विगत विगतस्पृहो विगता स्पृहा तृष्णा देह जीवित भोगेशु यस्मात् स विगत स्पृह जो रहित है शरीर जीवन और भोगों में भी जिसकी स्पृहा तृष्णा नष्ट हो गई है या एवं भूत आत्मज्ञ स नैष्कर्म सिद्धि निर्गता कर्माणी यस्मा निष्क्रिय ब्रह्मात्म संबोधात तस्य भावो च स निष्कर्मा तस्व नैष्य नैष्क्यम चिच्कसी नैष्कस वा सिद्धि निष्क्रियात्मस्वस्थनलक्षण लक्षणस्य सिद्धि निष्पत्ति नैषकम सिद्धि प्रकृष्टाम् कर्मज सिद्धि विलक्षण सद्यो मुक्तवस्थानूपयासेन सम्यदर्शन तत्पूर्वक वर्वकर्म संयासेन अतिगछति आपनोती तथा च उत्तर सर्वकर्मा मनुषा संनस नाव इति जो ऐसा आत्मज्ञानी है वह परम नकर्म सिद्धि को प्राप्त करता है निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है यह ज्ञान होने के कारण जिसके सर्वकर्म निवृत्त हो गए हैं वह निष्कर्मा है उसके भाव का नाम निष्कर्म है और निष्कर्मता रूप सिद्धि का नाम निष्कर्म सिद्धि है अथवा निष्क्रिय आत्म आत्मस्वरूप से स्थित होना रूप निष्कर्मता का सिद्ध होना ही निष्कर्म सिद्धि है ऐसी जो कर्म जिन सिद्धि से विलक्षण और सद्यो मुक्ति में स्थित होना रूप उत्तम सिद्धि है उसको सन्यास के द्वारा यानी यथार्थ ज्ञान से अथवा ज्ञानपूर्वक सर्वकर्म संन्यास के द्वारा लाभ करता है ऐसा ही कहा भी है कि सब कर्मों को मन से छोड़कर न करता हुआ और न करवाता हुआ रहता है पूर्वोत्न स्वकर्माष्ठान ईश्वराभ्यर्चन रूपेण जनितागुक्तलक्षण सिद्धि प्राप्त उत्पन्नात्म विवेक ज्ञान से केवलात्मज्ञाननिष्ठारूपा नैष्कर्मलक्षणा सिद्धि ये न क्रमेण भवति तद इति इतिहा पूर्वोक्त स्वधर्मानुष्ठान द्वारा ईश्वरार्चन रूप साधन से उत्पन्न हुई ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि को जो प्राप्त कर चुका है और जिसमें आत्मविषयक विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया है उस पुरुष को जिस क्रम से केवल आत्म ज्ञान निष्ठारूप नैष्कर्म सिद्धि मिलती है वह क्रम बतलाना है अतः कहते हैं सिद्धि प्राप्तो यहाँ तथा निबोध में सामसे नाव कौंतेयन निष्ठा ज्ञान से प्राप्त स्वकर्मणा ईश्वर समभ्यर्च्य ज्ञाननिष्ठा कािया ज्ञाननिष्ठाग्यता सिद्धि प्राप्त सिद्धि प्राप्त इति तदनुवाद उत्तरार्थः सिद्धि को प्राप्त हुआ अर्थात अपने कर्मों द्वारा ईश्वर की पूजा करके उसकी कृपा से उत्पन्न हुई शरीर और इंद्रियों की ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष यह पुनरुक्ति आगे कहे जाने वाले वचनों के साथ संबंध जोड़ने के लिए है किम तद उत्तर अनुवाद उच्य है वे आगे कहे जाने वाले वचन कौन से हैं जिनके लिए पुनरुक्ति है तो बतलाते हैं यहाँ ये येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठारूपेण ब्रह्म परमात्मा आपनोति तथा तम प्रकार ज्ञाननिष्ठा प्राप्तिक्रम मे मम वचनाद् वचनाबोध इति अवधारय जिस ज्ञान निष्ठारूप प्रकार से साधक ब्रह्म को परमात्मा को पाता है उस प्रकार को यानी ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति के क्रम को तू मेरे वचनों से निश्चय पूर्वक समझ किम विस्तरेण नह समाससेन एवं संक्षेपेण हे कौन्ते यहाँ प्राप्ति तथा इति अनेन निबोधित प्रतिज्ञाता ब्रह्म ब्रह्माप्ति तम इदमतया दर्शय आह निष्ठा ज्ञानस्य या परा इति इति निष्ठा येत क्रह्मज्ञान से या परा परिस क्या उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे इस पर कहते हैं कि नहीं हे कौनते समाज से अर्थात संक्षेप से ही जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसे समझ इस वाक्य से जिस ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा की थी उसे इदम रूप से स्पष्ट दिखाने के लिए कहते हैं ये ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसको सुन अंतिम अवधि परिसमाप्ति का नाम निष्ठा है ऐसी जो ब्रह्म ज्ञान की परमावधि है उसको सुन कीदृशी सा यादृशम आत्मज्ञानम कीदृक तत् यादृश आत्मा कीदृश असौ यादृशो भगवता उक्त उपनिषद वाक्य चायतः चा च चा। वह ब्रह्मज्ञान की निष्ठा कैसी है जैसा कि आत्मज्ञान है वह कैसा है जैसा आत्मा है वह आत्मा कैसा है जैसा भगवान ने बतलाया है तथा जैसा उपनिषद वाक्यों द्वारा कहा गया है और जैसा न्याय से सिद्ध है ननु विषयाकार ज्ञानम न विषयो न अपि आकारवान आत्मा इष्यते क्वचित पूर्व ज्ञान विषयाकार होता है परंतु आत्मा न तो कहीं भी विषय माना जाता है और न आकारवान ही ननु आदित्य वर्णम स्वयं ज्योति आकारवत्व आत्मा श्रूयते उत्तर पर किंतु प्रकाश स्वरूप स्वयं ज्योति इस तरह आत्मा का आकारवान होना तो श्रुति में कहा है न तमोप्रतिषेधाथवाद वाक्याद्रव्यगुणाद्या प्रतिषेधे तमोरूपत्वे प्राप्ते इत्यादि वाक्यानि तत्तिषेधा आदिवर्णन विशेषतो रूप चशेषो रूप्रतिषेधा च न सदृश तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति चुषा पश्य क्षनमदमस्पर्श यह कहना ठीक नहीं पूर्व यह कहना ठीक नहीं क्योंकि वे वाक्य तमह स्वरूप का निषेध करने के लिए कहे गए हैं अर्थात आत्मा में द्रव्य गुण आदि के आकार का प्रतिषेध करने पर जो आत्मा के अंधकार रूप माने जाने की आशंका होती है उसका प्रतिषेध करने के लिए ही आदित्य वर्णम इत्यादि वाक्य है क्योंकि अरूपम आदि वाक्यों से विशेषतः रूप का प्रतिषेध किया गया है और इसका आत्मा का रूप इंद्रियों के सामने नहीं ठहरता इसको आत्मा को कोई भी आँखों से नहीं देख सकता यह अशब्द है अस्पर्श है इत्यादि वचनों से भी आत्मा किसी का विषय नहीं है यह बात कही गई है तस्माद आत्माकार ज्ञानम इति अनुपन्नम सूत्रांग जैसा आत्मा है वैसा ही ज्ञान है यह कहना युक्तयुक्त युक्त नहीं है कथम तर् आत्मनो ज्ञान सर्व यद विषय भवति निराकारः च आत्मा इति उक्तम्। ज्ञानात्मनों च उभयोः निराकारत्वे उभ इति? तब फिर आत्मा का ज्ञान कैसे होता है क्योंकि सभी ज्ञान जिसको विषय करते हैं उसी के आकार वाले होते हैं और आत्मा निराकार है ऐसा कहा है फिर ज्ञान और आत्मा दोनों निराकार होने से उसमें भावना और निष्ठा कैसे हो सकती है ना अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्वोपत्ते है आत्मनो बुद्धे है च आत्मसमनैर्मल्याद्युपत्ते है आत्मचैतनकाराभासत्वोपत्ति उत्तर पक्ष यह कहना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा का अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व और सूक्षत्व सिद्ध है और बुद्धि का भी आत्मा के सदृश निर्मलत्व आदि सिद्ध है इसलिए उसका आत्मचैतन्य के आकार से आभाषित होना बन सकता है बुद्ध्याभाषम मन तदाभाषाणी इंद्रियाणी इंद्रियाभाष चेह अतो लौकिक देह मात्रे आत्मदृष्टि क्रियते थे बुद्ध से आभासित मन मन से आभासित इंद्रियाँ और इंद्रियों से आभासित सूल शरीर है इसलिए सांसारिक मनुष्य देह मात्र में ही आत्मदृष्टि करते हैं देह चैतन्य वादिन चैतन्यवादीन लोकायति का चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष इति तथा अन्य इंद्रिय चैतन्यवादि अन्य मनचैतन्यवादि अन्य बुद्धिचैतन्यवादि देहात्मवादी लोकायति विशिष्ट शरीर ही आत्मा है ऐसा कहते हैं दूसरे इंद्रियों को चेतन कहने वाले हैं तथा कोई मन को और कोई बुद्धि को चेतन कहने वाले हैं अतः अभी अंतरअ्यक्तम अव्याकृताख्यम अविद्यावस्थम प्रतिपन्नाह प्रतिपन्ना कितने ही उस बुद्धि के भी भीतर व्याप्त अव्यक्त को अव्याकृत संज्ञक अविद्यावस्थ चिदाभास को आत्मरूप से समझने वाले हैं सर्वत्र सर्वि बुद्ध्यादिदेहा आत्म आत्मचैतन्य आत्मभ्रांति भ्रांति इति। बुद्धि से लेकर शरीर शरीरपर्यत सभी जगह आत्मचैतन्य का आभास ही उनमें आत्मा की भ्रांति का कारण है अथ न आत्म विषय ज्ञान न विधात किमरूपाद्यनात्त्माध्यापण कार्या न आत्म-चेतन्य आत्मचैतन्य विज्ञान अविद्याधारोपितपदार्था एव विशिष्टतया गृह्य गृह्यण्वात् अत यह सिद्ध हुआ कि आत्मसीय ज्ञान विधेय नहीं है तो क्या विधेय है नाम रूप आदि अनात्मा वस्तुओं का जो आत्मा में अध्यारोप है उसकी निवृत्ति ही कर्तव्य है आत्मचैतन्य का विज्ञान प्राप्त करना नहीं है क्योंकि ज्ञान अविद्या द्वारा आरोपित समस्त पदार्थों के आकार में ही विशेष रूप से ग्रहण किया हुआ है